महाभारत द्रोण पर्व सप्त राजा महाभारतद्रोणप्तमोध्याय राजकीम रिदेव च मृत सिंजय शुश्रूम यस दिवशत साहस्रसन सूदा महात्म गृहानभ्यागताथी पर पक्वा पक्वम दिवारातंबराण्डम अमृतोपम नारद जी कहते हैं संजय सुना है कि संस्कृति के पुत्र रंतदेव भी जीवित नहीं रह सके उन महामना नरेश के यहाँ दो लाख रसोइए थे जो घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को अमृत के समान मधुर कच्चा पका उत्तम अन्न दीन रात परोसते रहते थे धिगतम वृत्तम आधित्य द्विसतो चक्रशे तो उन्होंने ब्राह्मणों को न्यायपूर्वक प्राप्त हुए धन का दान किया और चारों वेदों का अध्ययन करके धर्म के द्वारा समस्त शत्रुओं को अपने वश में कर लिया ब्राह्मणे भो ददंत तो ब्राह्मणों को सोने के चमकीले निष्क देते हुए वे बार बार प्रत्येक ब्राह्मण से यही कहते थे कि यह निष्क तुम्हारे लिए है यह निष्क तुम्हारे लिए है तुभ्यम तुभ्यम इति प्रादान निष्का निष्कान् सहस्र ततः पुनः सम्वास ये प्रयत्ति तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए कहकर वे हजारों निष्क दान किया करते थे इतने पर भी जो ब्राह्मण पाए बिना रह जाते उन्हें पुनः आश्वासन देकर वे बहुत से निष्क ही देते थे अल्पम दत्त मयादि निष्कोटिहस्रश एक पुनः प्रदायित्यति राजा रंथदेव एक दिन में सहसरो कोटि निष्क दान करके भी यह खेद प्रकट किया करते थे कि आज मैंने बहुत कम दान किया ऐसा सोचकर वे पुनः दान देते थे भला दूसरा कौन इतना दान दे सकता है द्विजपाणी विखम में सावतम महतम भवश्य संदेह एवं राजाधसू ब्राह्मणों के हाथ का वियोग होने पर मुझे सदा महान दुख होगा इसमें संदेह नहीं है यह विचार कर राजा रंतदेव बहुत धन दान करते थे सहस्र सहस्रस् सौवर्णा वृषान्न गोश्तागाष्टम चतम सुवर्णा निष्कमा तथा एक हजार सुवर्ण के बैल प्रत्येक के पीछे सौ सौ गाय और एक सौ आठ स्वर्ण मुद्राएं इतने धन को निष्क कहते हैं अध्यम अद्ब ब्राह्मण्य शतम् समाह अग्निहोत्रोपकरण जोपकरणम च राजा रत्देव प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मणों को करोड़ों निष्क दिया करते थे इसके साथ अग्निहोत्र के उपकरण और यज्ञ की सामग्री भी होती थी उनका यह नियम सौ वर्षों तक चलता रहा ऋषि पिठर में वचन सेना सेना समानी प्रसाद गृहा वृक्षाश्च विधान दध्यान अन्ना च चा धनान चर्व सौवर्ण रंतदेवस्य धीमतः से वे ऋषियों को करवे घड़े बटलोई पीठर सैया आसन सवारी महल और घर भांति भाति के वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे बुद्धिमान रंतदेव की सारी देव वस्तुएँ सुवर्ण में ही होती थी तत्र गाथा गायन्ति ए पुराण विदो जना रंतदेव से समृद्धि अति महानुषि राजा रंतदेव की वह अलौकिक समृद्धि देखकर पुराणवेदता पुरुष वहाँ इस प्रकार उनकी यशो गाथा गाया करते थे नएता दस दृष्टपूर्व कुबेर सधने धनम च पुयमाण न कि पुनर्मनुजे स्वीति हमने कुबेर के भवन में भी पहले कभी ऐसा रंतदेव के समान भरा पूरा धन का भंडार नहीं देखा है फिर मनुष्यों के यहाँ तो हो ही कैसे सकता है व्यक्तम वस्वोक सारेयमचो सत्रस्मृता वास्तव में रंतदेव की समृद्धि का सार तत्व उनका स्वर्ण में राजभवन और स्वर्ण राशि ही है इस प्रकार विस्मित होकर लोग उस गाथा का गान करने लगे सांस्कृत रंतदेवस्त्रि मतिथि आलभ्यंत तदा गाव सहस्रेक बित संस्कृते पुत्र रंतदेव के यहाँ जिस रात में अतिथियों का समुदाय निवास करता था उस समय वहाँ इक्कीस हजार गौवे छू करो नाद्यमा था पुरा वहाँ विशुद्ध मणि में कुंडल धारण किए रसोइए पुकार पुकार कर कहते थे आप लोग खूब दाल और कढ़ी खाइये यह आज जैसी स्वादिष्ट बनी है वैसी पहले एक महीने तक नहीं बनी थी रंतदेव से यंचन सौवर्णम अभुवत् तस्सर्वं यज्ञ यज्ञे ब्राह्मणे ब्योशम्य उन दिनों राजा रंतदेव के पास जो कुछ भी सुवर्णमयी सामग्री थी वह सब उन्होंने उस विस्तृत यज्ञ में ब्राह्मणों को बांट दी प्रत्यक्ष प्रति घृण्ती देवता कव्याण पितर काले सर्व कामानजोत्तमा उनके यज्ञ में देवता और पितर प्रत्यक्ष दर्शन देकर समय हव्य और कव्य ग्रहण करते थे तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को पाते थे सचेन चेन्मर सिंजय चुर्भद्र तरस्तया पुत्रा पुत्रात्ण्य तरस्भ्यम मां पुत्रुत्य था अज्वानम अदाक्षिण्यम अभी वे रंत सिंजय कल्याण में गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे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 इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में षोडश राजकीय पाख्यान विषयक सरसठवा अध्याय पूरा हुआ